जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरु ओं अशरण शरण शरण प्रभु कहीं जो को पव विधात गुरु के नहीं को जगता तुरु गुरु नहीं गुरु के वचन प्रतीतन जाय सुख मन सुख शिता ओम जय गुरु गुरुदेव जय गुरुदेव भगवान की महिमा नहीं समझ में आती प्रभु कैसे जिलाते हैं कैसे खिलाते हैं कैसे रक्षा करते हैं इसलिए महात्माओं को एक बार विचरण अवश्य करना चाहिए लेकिन वो साधना जागृति के पश्चात सदगुरु के शरण सानिध्य में तब तक जरूरी है जब तक भजन जागृत न हो भजन एक जागृति है और सदगुरु के द्वारा ही होता है तो जिन्ह डारे हैं कर्म सब खो बलिहारी ऐसे सदगुरु की जिन्होंने सारे कर्म खो दिए ऐसे सदगुरु के ऊपर मैं अपने आप को न्योछावर करता हूँ बलिहारी मतलब बल बलहारता हूं संतों और गुरु जब अपनाते हैं तो मैं देहाभिमानी हूं कुटुंब बड़े का हूं मैं धनवान हूं मैं कीर्तिवान हूं ये सब बल छोटे पड़ जाते हैं संतों एक महात्मा के पास एक नव युवक पहुंचा किशोर बोले भगवान हमें शिष्य बना लो संसार में कुछ है नहीं तो बड़ा रईस गराने का दिखाई पड़ा मैं जन्म भर सेवा करूंगा सुमिरन करूंगा भजन करूंगा आदेश का पालन करूंगा हमें विरक्त संत बना दे बोले ठीक है तुम गंगा नहा के आओ पास में गंगा थी नहाने गया कुटीर में एक श्रद्धा से एक भंगिन रोज आवे और झाड़ू लगा के चली जाया करे उस भंगिन से कहा देख वो नव युवक जवान आ रहा है नहा के इस ढंग से झाड़ू लगा हवा का रुख देख के गड़दा उड़के उसके ऊपर गिरे भाग जाना वो मारेगा पत्थर डंडा कुछ भी मार सकता है गुरु, गुरु महाराज की महिमा जानती थी उसी रुख से हवा का रुख देख के उसने झाड़ू लगाना शुरू किया गड़दा गिरा तो उसने पहले तो इशारा किया भाग वहां से बंद कर झाड़ू नहीं बंद किया तब... दौड़ा मारने के लिए तो भाग गई तो पत्थर में फेंक के मारा दो चार पत्थर तो बचत बुचाउत निकल गई फिर नहा के आया और प्रणाम किया तम तमाता हुआ गुरु महाराज ने कहा हम भूखता भी है काटता भी है जाओ इस नाम का जाप करो वर्ष बर्बाद बाद आना चला गया उस लगन हृदय में सच्ची थी एक वर्ष तो उस नाम का जाप करता रहा फिर पहुंचा बोले भगवान वर्ष तो पूरा हो गया मैं रात दिन नाम ही जप रहा था बोले जाओ गंगा नहा के आओ तो उस भंगिन से कहा देख अब वो फिर आया है इस ढंग से झाड़ू लगा कि दो एक सीक उसके पांव में छू जाए वो गर्दे से नहीं हटेगा मजबूत हो गया है तो इस ढंग से झाड़ू लगे बेचारा बहुत बच्चा बहुत बच्चा हटक जा रहा था नहीं, सर, सर, सर, दिया मत मारेगा नहीं। तो देव जारी कहीं की शुद्र कपारे सिर पे चढ़ गए शर्म नहीं आती कोई भला आदमी दर्शन करने भी गुरु महाराज का नहीं जा सकता बीच में पता नहीं कहा से पैदा हो गए ओख नीच कही की बहुत बड़बड़ाया मारा वारा नहीं ने पत्थर फेंका नहा के चलाया प्रणाम किया बोले काटता तो नहीं है लेकिन भूखता बहुत है जाओ एक वर्ष इसी नाम का जाप करो फिर आना फिर गया बेचारा नाम जपता रहा साल भर प्रतीक्षा करता रहा फिर वर्ष बर्बाद आया अब दो साल हो गया बोले ठीक भगवान बर्ष पूरा हुआ मैं फिर सेवा में उपस्थित हूं बोले अच्छा तो तु तुम तु फिर आ गया जाओ गंगा नहा कर आओ भंग से कहा देख टोकरी में कोई गंदी चीज न रहे पत्तिया समेट के भर ले टोकरी और चबूतरा के ऊपर खड़ा होके अनचित्ते में उसके सिर पे डाल दे <laughs> सिर पे जहा डाला तो हाथ जोड़ के बैठ गया माता जी तीन साल हो गया धक्का खाते आपकी वजह से क्षमा करें हमसे बड़ी भूल हुई फिर नहा के आया चरणों में सस्तांग दंडवत किया बोले हम तुम साधु होने लायक हो गया फिर शिष्य बना लिया तो शिष्य के भी कुछ लक्षण होते हैं श्रम निरादर आदर ही सब संत सुखी बिचरंती मही आदर निरादर सम आदर कुछ देता है न निरादर कुछ लेता है दोनों में सम छोटा बच्चा है ना नालायक दुष्ट नीच बोले बोल तुम बड़ा समझदार बोले <laughs> को मतलब है नहीं पांच साल का लड़का और संत एक ही होता है उसमें ने काम क्रोध मोह लोभ राग द्वेष की आप कल्पना कर सकते हो न उस रूप में स्थित परमहंस में भी इन विकारों की कोई कल्पना की जा सकती है महाराज क्या हो शरीर यह भर बड़ा है मने स्थिति एक होती है पांच साल का लड़का और स्वरूप में स्थित परमहंस एक ही होते है सदगुरु जिन्ह डरे हैं करम सब खो बलिहारी ऐसे सदगुरु की और वहां वो कोई हथियार तो मारते नहीं केवल उनकी दिशा मन पर आघात होता है संतों बिन लोहे घायल हुआ भला घावन दी से को बुलिहारी ऐसे सद गुरु की कोई लोहाऊ नहीं तीर नहीं तलवार नहीं वो घायल तो हो गया और बाहर घाव भी नहीं दिखाई देता भल्ला बार कोई घाव नहीं भीतर में घायल हो गया वो उमा राम प्रभाव जिन जाना तिन्ह भजन तजी भाव ने आना संतों बाहर घावन देखिए भीतर है चकना बलिहारी ऐसे सद गुरु की बार तो कोई गावनी भीतर चकना काम नहीं क्रोध नहीं मोह नहीं लोभ नहीं राग नहीं द्वेष नहीं बस प्रभु के चरणों में श्वास में चिंतन में नाम में लो लग गई जो बिकार हमें उखाड़ के फेंक दे हैं। वो सब चकनाचूर, भीतर है चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सद की जो भीतर से चकनाचूर, वो गुरु के धक्का धुक्की में खड़ा उतर गया वे संत सुर में होते हैं। संतो भक्ति करे कोई सूरमा जाके धड़ पर शीस नहीं हो बलिहारी ऐसे सदगुरु की शीश मस्तिष्क का काम है सोचना विचार ना निर्णय लेना निर्णय के अनुसार दिशा बदल लेना हमने निर्णय लिया पापा कहते हैं इधर जाओ बेटा चल दिया इधर शीष को उतार के गुरु महाराज के चरणों में भेंट कर दिया गुरु महाराज मस्तिष्क में जो देते हैं वो ले लिया वो सोचा सोचा है जो निर्णय दे दे उसको ले लो अपने सोचने की जरूरत ही नहीं शीष का काम केवल इतना बसता है गुरु महाराज चाहते क्या है कहते क्या है समझो उसके अनुसार ढलते चले जाओ चलते चले जाओ अब सदगुरु से भली प्रकार जुड़ गया है विभक्ति माने विभाजन होता है अलगोजे भक्ति माने भगवान से जुड़ना जब हम अपने मन मस्ती से कुछ कर ही नहीं रहे सोचा सोचाया सदा सदाया जो निर्णय मिल रहा है उस निर्णय को ले लिया उसी के अनुसार ढलता चला गया भली प्रकाश सदगुरु से जुड़ गया अपना मस्तिष्क भेंट कर दिया और गुरु महाराज ने जो मस्तिष्क दे दिया निर्णय उसको उस मस्तिष्क में धारण कर दिया तो भेंट कर दिया भक्ति करे कोई सूरमा, इतना काम कठिन है ये सुर वीरों का काम कोई कोई सर कहते हैं गुरु महाराज के तो अकेले नहीं है <laughs> बाबू तू तो चुप रह तोरी बुद्धि सठियाई गई है लड़के तो काई करते है ना जाके धड़ धड़पे शीस नहीं हो बुल हरी ऐसे सदगुरु की लेकिन शीस देने में जब हमारे अंदर कोई कामना न हो इच्छा न हो इच्छा होगी तो मन जहा इच्छा वहा भागता रहता है क्रोध है तो क्रोध में तम, -तम रहता है लालच है तो उधर ढूंढता रहता है संतों कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति करी नहीं हो बलिहारी ऐसे सदगुरु थी कामी क्रोधी जिसके अंदर कामना है तो मन तो एक है तुलसी मन तो एक है भावे जहां लगाए भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए मन तो एक है भावे माने रुचि कर हो वहां लगा भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए रुचि कर है हरि की भक्ति तो भक्ति कर रुचि कर है विषय तो विषय कमा लो एक है एक काम कर सकता दो कभी नहीं इसीलिए कामी है तो कामना के पीछे भागो क्रोध है तो क्रोध के पीछे भागो लालच है तो जहाँ लोभ की पूर्ति हो वहा दौड़ लगाओ तो कामी क्रोधी लालची इनसे भगती करी नहीं हो इनसे भक्ति करते नहीं बनती बलिहारी ऐसे सदगुरु की तो कहते कबीर सुनो भाई साधु कोई बिरले संत ऐसे हो या। बिरले ही संत ऐसे होते हैं जो शीश बैठ कर ले गुरु महाराज से दिया हुआ निर्णय अपने मस्तिष्क में धारण करके उसके अनुसार उस राह पर चल पड़े कोई बिरले संत ऐसे हो ओ बलिहारी ऐसे सदगुरु की जिन डारे हैं कर्म सब खो भरम दी आ धोय बलिहारी ऐसे सदगुरु की एक महात्मा शिष्य जब भिक्षा पर जाए तो बोला करे गुरु बंदी छोड़ गुरु बंदी छोड़ भिक्षा करके आवे तो सेठ के पिंजड़िया में एक बंद था तो सुग्गा बोला महाराज हम पिंजड़े में सड़के मर जाएंगे या हम भी इस बंधन से मुक्त होंगे कभी खुले आकाश में उड़ान भरेंगे आपके गुरु महाराज बंदी छोड़ है तो बंधन से मुक्त होने का उपाय पूछ के आना वो बस सचमुच बंदी छोड़ है क्या बोले हा हमारे गुरु महाराज बंदी छोड़ है तो जरा उपाय पूछ के आना गुरु महाराज जब आधी भिक्षा रख दिया आधा भोजन कर चुके तब चेले को याद आ गया तब बोला गुरु महाराज सेठ के यहाँ सोने के पिंजड़े में एक सुग बंद है उसने कहा जब आपके गुरु महाराज बंदी छोड़ें तो हम इस बंधनी में सड़के मर जाएंगे इसी में दम तोड़ देंगे या हम भी कभी बंधन से मुक्त होंगे खुले आकाश में उड़ान भरेंगे जरा पूछ के आना सुनते ही गुरु महाराज ने भोजन करना तो बंद कर दिया लगे छटपटाने उछल उछल के गिरने लगे पक्षी की तरह हाथ फैला के पड़ फड़फाने लगे उछल के गिरने लगे सीरी दूर झटकने लगे और गिरे धड़ाम मुंह फैल गया आंखें उलट गई जीव लटक गई और मर गए तो चेला घबराया कि इतना खराब संदेश था गुरु महाराज तो मर गए थोड़ी देर में उठ के बैठे और खाने लगे कुछ बोले ही नहीं डर की वजह से चेला भी कुछ नहीं बोला दूसरे दिन भिक्षाटन पर गया सुगे ने पूछा क्यों पूछा गुरु महाराज से तो बोले हाँ पूछा इतना खराब संदेश था कि गुरु महाराज तो मरत मरा बच्चे किसी तरीके से मरी गए थे बोले अरे ऐसा क्या था जहा हमने पूछा कि बंधन से मुक्त होने का कोई उपाय है तो सुनते ही लगे छटपटाने जैसे पक्षी पर फटफड़ा ऐसे फड़फड़ाने फट लगे ऐसे और उछल उछल के गिरने लगे चार छह बार गिरे और गर्दन झटकने लगे और फिर गिरे धड़ाम मुंह फैल गया आंखें उलट गई जीप बाहर लटक गई श्वास से बंद हो गई लगा मर गए थोड़ी देर में उठ के बैठे और खाने लगे सुगा बोला बस समझदार के लिए सारा काफी हम समझ गए जब सेठ सेठानी सोने के कटोरे में दूध भात लेके चले सुगे को खिलाने करीब आए तो लगा छट पटाने सुग्गा उछल उछल के लगा गिरने पर फड़फड़ाने लगा गर्दन इधर उधर झटकने लगा और गिरा धड़ाम गर्दन लटक गई मुंह फैल गया जीप बाहर निकल आई और लटक गई आंखे उलट गई मर गया वर्णासन एकदम तो सेठ बोला अरे सेठानी जी सुबह तो मर गया नहीं जाने कौन बीमारी हो गई तो सेठानी बोली अजीत सेठ जी ये लाख रुपए सोने का पिंजड़ा है यदि भीतर दम तोड़ देगा तो ये पिंजरा महापात्र को देना पड़ेगा लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा जल्दी करो इसको बाहर निकाल दो ताकि बाहर दम तोड़े नहीं तो लाख रूपये का नुकसान हो जाएगा तो टांग पकड़ के पखना पकड़ के उसको बाहर रख दिया और सेठ से टाइम दूर बैठ के लगे पश्चाताप करने बोले पश्चात कितना बढ़िया गीता पढ़ता था रामायण पढ़ता था चारी वजह से जगा देता था वो तो गुरु की तरह उपदेश देता था तमक्षरम सरम परमम वेदी कितना अच्छा श्लोक पढ़ता था क्या बता बेचारा मर्ग आज आयु तो सबकी निश्चित होती है सेठानी जी अब कोई क्या करेगा लगे पश्चाताप करने इतने में फुर उड़ा पेड़ पे बैठ गया आकाश में वो लगा फर्राटा मारने गुरु बंदी छोड़ उड़ गया तू तो गृहस्थी में जब तक हम खूब काम करेंगे तब तक तू तो कोई न छोड़ी तो जब छूटे का मन हो ना पर फैलाए रह गिरो फोड़ो तो लोग कहीं ने मरे ने माछा छोड़े कहीं बह जाते तो बड़ा नगद रहा ये तिलकधारी बाबा ने इन्ही के बीच में चले जात तो बुढ़ोती में कप तो न फेंके का पड़त बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय